ननु अभी शंका करते हैं नन तर चिदानंद और उपलब्ध थे जीत इसको तो भेद बताया राज्य से सात के आनंद भेद से भेद बताया तो एकता दोनों की एकता की उपलब्धि कहाँ होती है कुछ उपलब्ध थे ऐसा शंका हमसे उत्तर देते है सप्तृत्त उचित सुख्यम तद्वृत्ते निर्मल रजो वृत्तेस्तु मलिन्त सुकांशुत्र तिरस्कृत सप्तवृत्त चित्त सुख कम सप्तवृत्ति में चित्त सुख दोनों की एकता है तदवृत्ते निर्मल निर्मलवृत्ति निर्मल से रज वृत्ते मलि रजोवृत्ति मलिना से मालिन्या अत्र सुखांश तिरस्कृत अत्र रजवृत्ति में सुखांश तिरस्कृत हो जाता है केवल चित्त अभिव्यक्त होता है सुखांश की अभिव्यक्ति रज वृत्ति में नहीं होती है सप्तृत्ति में सुखांश की अभिवृत्ति होती है और चिद की अभिवृत्ति होती है अभिव्यक्ति सप्तृत्तो सप्त कैसे होती है शुभ कर्म उपस्थापितायाम अंत वृत्ति है परिणाम शुभ कर्म पुण्य कर्म से उपस्थित होती है सत्वगुण परिणाम रूपाया बुद्धि की वृत्ति है परिणाम सत्वगुण का परिणाम में चित सुख है सुख है आनंद ध्वनि के एक मिला करके अर्थ करना इसमें युक्ति देते हैं क्यों ध्वनि की एकता का भान है तत्व प्रतिमा तदवृत्त निर्मल तत वृत्ति निर्मला है इसलिए दोनों की अभिव्यक्ति होती है चित और सुखो दोनों के अभिव्यक्ति होने से एक ही भान होता है कुत स्तर भेद का भान क्यों सुख सुख में तो में में केवल के क्या अभिव्यक्ति है सुखांश की अभिव्यक्ति नहीं होने से भेद भान होता है रजो बुत मालि न्याज तो विद्यमान सुखांश से तिरस्कार दृष्टान्त माह सुखांश तो है आत्मा सुख रूप है चिद आत्मा सुखरूपे सुख सुखरूप विद्यमान है होने पर उसका तिरस्कार होता है ग्रहण अभिव्यक्ति नहीं होती उसकी सिद्धांश के अभिव्यक्ति होने पर विराज में ऐसा के विषय होता है दृष्टान के देते हैं लवण नुत यदा तदास्कार दीषद अम्लम यथा तथा तीन तीन फलम मिली है अत्यम्लम खटा है अत्य अम्ल है किन्तु ज्यादा लवण नहीं लवण मिला देने पर तथा अम्ल से, आद। से का तिरस्कार आ जा तिरस्कार हो जाता है तब तो क्या होता है ई सत अम्ब हो जाता है कम खटा हो जाता है यथा तीन तीन फल लवण युगा अत्यम्लतम तिरोहित तो हो जाता है लवण योग से इसी प्रकार तद्वत राज्यव आनंद का तिरुभाव हो जाता है आनंद से तिरुभाव हो गूढ़ाभिधि शंकते गूढ़ाधिगू हे अभिन्धिगू होते हे शंकाकर्ता है पूर्व पक्षी नु प्रियतम परमांदता विवेक् शक्यता विनागे कि शंकाकर् प्रियतम आत्मनि परतावेक् शक्यता एवं इस प्रकार आत्मा प्रियतम है सबकी अपेक्षा अधिक प्रिय है प्रियतम है प्रियतम होने के कारण आत्मा में प्रियतम हेतु के द्वारा परमानंदता विवेक किया जा सकता परमानंदता का विवेक हो सकता है अपना परमानंद परिय प्रेमास्पद व्यक्त व्याप्ति दिया था जो परमानंद रूप रुपन नहीं रुपन है और पर प्रयास्प प्रेमास्प का नहीं होता है जैसे कटा आदि है ऐसा अनुमान के द्वारा विवेक करके निश्चय करेंगे आत्मा प्रियतम होने के कारण परमानंद रूप है ऐसा विवेक हो जाए तो भी क्या मिला उससे समझ में आ गया आत्मा परमानंद रूप है योग्य नहीं बिना किम भवे थे योग आदि अनुष्ठान नहीं करेगा खाली विवेक हो गया आत्मा परमानंद रूप है तो क्या मिलता है कुछ साधन योग तो करना चाहिए ये उसका अभिप्राय पूर्व गया नन उतना प्रकार नत्म परमानंद परस्पं परप्रेमास्पदत्व हेतु न गौण मिथ्यात्म रूपे प्रियोपेक्षेभ विभित्म विविच ज्ञान तो शक्यता नाम जिस प्रकार कहा गया प्रकरण आत्मा में परमानंद रूपत्व निश्चय करेंगे हेतु पर आत्मा परमानंद रूप हो पर प्रेमास्पदम तब परमान रूप नहीं है और पर प्रेमास्पदा नहीं होता है द्वारा आत्मा में परमानंद रूपत्व तो का निश्चय होगा और आत्मा के है गौण मिथ्यात्म रूपे एक गौण आत्मा और एक मिथ्या आत्मा उसे भिन्न है मुख्या आत्मा गौण आत्मा है पुत्र भाज आदि मिथ्यात्मा है देह उसे भिन्न है मुख्यात्मा मिथ्यात्मा है देहादि उसे भिन्न है प्रिय उपेक्षा देशे विवेक प्रिय आत्मा का शेष प्रिय होता है और वाक्य अन्य उपेक्ष होते हैं तृणादि दृश्य है, सर्पादि उनसे भिन्न है आत्मा आत्मा है प्रियतम विवेक कर सत्य विवेक तुम विविच जानते शक्यता विवेक जान सकते हैं जान लोग पता है नायम विवेक मुक्ति साधन ऐसे विवेकों से मुक्ति नहीं होती मुक्ति का साधन ही विवेक नहीं है क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान द्वारा मुक्ति है तो योग से भी धन ये अभिप्राय है गूढ़ पूर्वी योग कहा गया मुक्ति का हेतु अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान के बना केवल योग तो मुख्य साधन नहीं है शास्त्र में आया अपरोक्ष ज्ञान मुख्य साधन तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए योग कहा गया योग ही साधन है अप्रोष ज्ञान के द्वारा ऐसे केवाली विवे कर जया तो क्या होगा लाभ है ये अभिप्राय से पूछता है पूर्व खुशी बिना योग्य न किम भवे उसका उत्तर देंगे परमानंद और गुढ़ा अभि संधिर उत्तर ना अभिप्राय गुढ़ रहकर किसी धान उत्तर देता है ज्ञानसिद्धये ज्ञानसिद्धये ज्ञानं नदे नोपजायते ज्ञानं सिद्ध नोपजायते प्रोक्त विवेक ज्ञान की ज्ञानसिद्धये ज्ञानं तदेवी तदेव इति बोग तदेव विवेक से हुई फल है योग से जो फल प्राप्त होता है तद विवेक से भी है तद योगेन नद योगेन न तदेव इति बदाम ऐसा हम कहते हैं सिद्धांत उत्तर देते हैं योग से जो प्राप्त करता है विवेक से भी फल प्राप्त करता है विवेकन किम बद विवेक से भी वही फल प्राप्त होता है जो योग से प्राप्त होता है ज्ञान सिद्ध है योग अपुख्तो योग तो ज्ञान उत्पत्ति के लिए कहा गया योग ज्ञान, ज्ञान सिद्ध है योग की साक्षात साधन नहीं ज्ञान सिद्धि के लिए योग कहा गया विवेकन ज्ञान के नजते तो योग से ज्ञान होगा विवेक से क्या ज्ञान नहीं होगा नहीं होता है, है। अर्थात विवेक से ज्ञान होता है तो ज्ञान सिद्धि के लिए जैसे योग कारण का है वैसे विवेक भी कारण विवेकन ज्ञान क्यों न उपजाते का तो विवेकन ज्ञान अवश्य उपजाएते यथा योग अपरोक्ष ज्ञान हेतु तम अस्त योग अपक्ष ज्ञान का हेतु हे एवं विवेकअप गुणा भी सन्दी ये भी अभिप्राय है सिद्धांति का योग <Sapartcause> तो अपरोक्ष अपर अपर ज्ञान का हेतु ऐसे विवेक भी अपरोक्ष ज्ञान का हेतु ही इधानी चौदह परिहार उभयधि प्रकट आशंका करने वाले पूर्व पेशी का अभिप्राय और सिद्धांतिका अभिप्राय दोनों प्रकट करते हैं पूर्व पेशी का अभिप्राय ज्ञान सिद्ध योग ज्ञान की उत्पत्ति के लिए योग कहा गया तो सिद्धांत अभिप्राय विवेक ज्ञान हो जाएगा यथा अपरो ज्ञान साधन होते नौता है अपरोक्ष ज्ञान अपर ज्ञान साधन तोग कहा गया श्रवण करे तो ज्ञान होता है पूर्व स्मीन अध्याये इस प्रकार एवं अस्मिन अध्याय अभी तौनादत्मा तो विवेक द्वारा यहाँ जो कहा गया गौण आत्मा मिथ्यात्मा का विवेक करे मुख्यात्मा को समझे उसके द्वारा कोष पंच को विवेक नापी पांच कोष को आत्मा से भिन्न समझे अथवा आत्मा को पांच कोष से भिन्न पांच कोष से आत्मा भिन्न अथवा आत्मा से पांच कोष भिन्न ऐसा निश्चय करके आत्मा पंच कोष अतिरिक्त है इसे विवेक से भी अप्रोक्षित ज्ञान उत्पद्य वो आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है इसलिए विवेक भी अप्रोक्षित ज्ञान का जनक है तत्र तो किम प्रमाणम इतिहासं क्या हो? जो योग से प्राप्त होता है वही विवेक से हो जाता है अपरुष ज्ञान इसमें क्या प्रमाण है उत्तर देते हैं प्राप्यते स्थानम् यंख्यते स्थानोग गम्योग स्मृत फलैक योगिना च विवेकिना तो स्थान सांख्य प्राप्य थे सांख्य के द्वारा आत्मात्म विवेकी के द्वारा जो प्राप्त होता है तद योग योगी के द्वारा प्राप्त होता है इत स्मृतम फल एक फल की फलता है कस्य योगी नवेकीं योगियों का फल विवेकियों का फल एक का गया है सांख्ये आत्मात्म विवेकी सांख्य है आत्मात्म विवेक करने वाले ज्ञान साधन उनके द्वारा जो स्थान रूप प्राप्त होता है प्राप्त थे गम्य थे तब योग योगियों के द्वारा भी गम्यते थे क्या प्राप्त थे इतने न योगी नाम विवेकी नाम तो फल योग विवेकियों का दोनों का एक फल कहा गया क्या फल है मोक्ष है मुख्य कैसे होगा ज्ञान द्वारा योग से भी होगा विवेक से विज्ञान होगा ज्ञान के द्वारा मुख्य लक्षण फल से तो मुक्तम। आत्म का फल है दोनों एक है ज्ञान के द्वारा ही फल है विवेक के द्वारा भी अपर ज्ञान होकर मुख्य होगा युग के द्वारा भी है दोनों एक फल का जनक है नो विवेक योग फलम योग और विवेक दोनों का यदि एक ही फल हुआ तभी अन्य अन्य तरह से प्रतिपादन तो दोनों का एक ही फल है तो एक कहना चाहिए शास्त्र में एक कहना चाहिए दोनों का तो एक फल है कोई अलग फल नहीं है न उभयोर उभय का प्रतिपादन करना क्या जरूरत है ऐसा शख्यांश उत्तर देते है अधिकार वैचित्र्या उभयो प्रतिपादन दोनों उभ प्रतिपादन किया गया है अधिकारी वैचित्र अधिकारी विलक्षण है अलग अलग रुचि है इस अभिप्राय से दोनों का प्रतिपादन किया गया उत्तर देते हैं। असाध्य क्य योग कस्य चीज ज्ञान निश्चय इतम विचार्य मार्ग परमेश्वरः परमेश्वरः जगा कस्य परमेश्वरः योग असाध्य है किसके लिए असाध्य है योग और किसके लिए विवेक ज्ञान निश्चय हुए साध्य है इसे विचार करके दो मार्गो परमेश्वरः है परमात्मा ने उपदेश किया दो मार्ग योग मार्ग ज्ञान मार्ग है अभी शंका करते हैं योग के लिए कितने प्रयत्न करना पड़ता है अरे विवेक के तो कोई प्रयत्न नहीं बैठ कर विवेक करना है सरल है जिसमें अधिक प्रयत्न उसे अधिक फल होना चाहिए न नहीं अत्यंत आया से साध्य से योग अत्यंत आया से करके साध्य होता है योग विवेक के अनिराया सुलभ आज बिना प्रयत्न सुलभ है विवेक के विवेक आज अतिशय वक्तव्य तो योग में कोई अतिशय करना चाहिए क्योंकि विवेक तो सरल है उसके अभेशा योग बड़ा प्रयत्न है अतिशय कहना चाहिए संख्य सिद्धांत उत्तर देता है अतिशय किय ज्ञान जनवाद उच्च राग देशाद निवृत्त हेतु अभी केवल प्रयत्न करने से ही अतिरिक्त तो हो जाएगा नहीं प्रयत्न करने से प्रयत्न तो करने वाले बहुत प्रयत्न करते हैं जो पाषाण ढोते हैं तोड़ते हैं ये सैन्य विभाग में रह करके पहाड़ के ऊपर रहते है भूख प्यास करते हैं कष्ट सह करते हैं ना नहीं, तो कष्ट सह करने से ही इतने मात्र से ही ज्ञान हो जाता है वैसे परिश्रम करने वाले परिश्रम बहुत करते हैं कितने गर्मी हम कहते हैं गर्मी के समय भी रास्ता में चलने वाले ठेली लेकर चलते हैं, उनको गर्मी ठंडी का विचार है और तो जब मिलीगा ठेली चलाने के लिए कम रुपया मिल गया तो खुश होकर चलते है नहीं मिला तो बैठी बैठी का धूप में रहते है जो मिल गया तो खुश होकर धूप उनको परवाने रुपया मिल गया तो परिश्रम करते है ना नहीं खाली परिश्रम करने से हो जाता है अत्यंत आयास करने मात्र से नहीं है देखना पड़ेगा योग क्यों अतिशय किस लिए योग में अतिशय है विवेक में क्यों नहीं ये विचार करना चाहिए अतिशय किम अप्रोक्ष ज्ञान जनक का योग अप्रोक्ष ज्ञान का जनक होने से विवेक के पीछे अतिशय योग में को आना चाहिए इसे कहते हो अथवा योग करेंगे राग देशादी की निवृत्ति होती है राग देशादी निवृत्ति तो तो द्वितीय विकल्प होगा अथवा अनुपलब्धि कारण तो योग अनुष्ठान करेंगे तो द्वै का अनुपलम्ब समाधि हो जाने द्वितक उपलब्धि नहीं होती तीन विकल्प क्या यदि विकल्प प्रथम पक्ष पलसात यदि कहेंगे अपने जनक तो जिस प्रकार योग में है इस प्रकार विवेक में है दोन में समान योगे सामने योग कॉतिशयस्ते ज्ञान मुक्त सम देशाद्य भावचो योगी विवेकिनो अत्र को अतिशय थे योग में क्या में ज्ञान कहो तो योग विवेक दोनों का समान है समान हो गया राग देशादी निवृत्ति होती है राग देशादी अभाव से तुल्य योगी विवेकी न हो योगियों की जैसे राग देश की निवृत्ति होती है विवेकी भी राग देशादी की, की, की निवृत्ति होती है साधन करने पर जितने जितने साधन में आगे जाएगा इतने इतने राग देशादी की निवृत्ति होनी चाहिए योग मार्ग में हो अथा विवेक मार्ग में हो राग द्वेशादी की निवृत्ति होती दोनों से दोनों में समान हो गया तो योग अतिशय क्यों कहेंगे और आगे तृतीय कहेंगे? ठीक है विवेक योग ज्ञान लक्षण फलम समान उत्तम योग और विवेक दोनों का समान फल कहा गया ज्ञान लक्षण फल जो सांख्य प्राप्त स्थान तीसरे लोगों की तरह अतः तब योग को अतिशयोग में क्या अतिशय है अर्थात कोई अतिशय नहीं समान है और कहेंगे राग देशादी निवृत्ति होती है तो समान योगी और विवेक दोनों के लिए समान है यदि राग देशादी की निवृत्ति नहीं होती है ना तो योगी है ना तो विवेकी है योग करता है विवेक करता है तो क्या होना चाहिए राग तो देशादी की निवृत्ति होनी चाहिए विवेकिन राग आदि अभाव उपादय थी विवेकी के क्या राग दिशादि अभाव का प्रतिपादन करते है विवेकी में राग नहीं होता है ना ना स्वस्ति स्वस्ति कुतो कुतो कुतो कुतो राग गुतो राग न प्रीतिर्ष स्वस्ति जानते कग कुत द्वेश प्रातिकूल्यम पश्यत आत्मा प्रयाण जानतः विशेष प्रीति ना आत्मा प्रयाण क्रियतम निश्चय यदि हो जाए तो विषय में प्रीति नहीं है तो विषय में प्रीति में हो, तो अनु, है तो कुतो राग कु द्वेश विषय में प्रीति हो तो उसमें अनुकूल है तो अनुकूल राग और प्रतिकूल कुतो राग कु प्रातिकूल प्रतिकूलता को नहीं देखता है विवेकी तो वो राग कैसे होगा अपना प्रियतम इसे निश्चय होने पर विषय में प्रीत नहीं होती और विषय में प्रीत नहीं है तो रागद्वेष कैसे होगा आत्मा इति अपना प्रियतम इति जानता निश्चय यदि हो जाता है पुरुष से नावत विषय से प्रीति विषय में प्रीत नहीं है अब तो नग हो जाए में राग नहीं क्योंकि राग हेतु तो अनुकूल ज्ञान से अभाव जो अनुकूल है अपने लिए सुख जनक है उसमें राग होता है, देश होता है जो प्रतिकूल होगा नद हेतु तो तो प्रातिकूल्य ज्ञान से अभाव द्वेश का प्रातिकूल्य ज्ञान वो भी रहता है इसलिए राग देश नहीं रहता है, है विवेकी का जो अपना प्रियतमें से निश्चय होता है तो कुतो ननु नीक व्यवहार देहादि देहाद्रवकारी देश दृश्यतेवे करता है कि व्यवहार काल में देहादि में जो उपद्रव करता उसमें तो देश दिखता है इत्याशं तदा योगी इति नुसारुल्य परिहारती व्यवहार काल में द्वेष दिखता है में तो केवल विवेक में दिखता है योगी में नहीं दिखता है व्यवहार काल में योगी कहो विवेकी कहो व्यवहार काल में द्वेश दिखता है जो देहादि का उपद्रव करता है द्वेष होता है यदि परिहर देहा देहे प्रतिकूल ल्यो द्वोर देश द्वेश कोगी चे दिता दृश्य है प्रतिकूलित सुरअपी द्वेश तुल्य देहादि का जो प्रतिकूल है विपरीत है उसमें दोनों योगी विवेक दोनों का तुल्य बराबर है प्रतिकूल में द्वेश होता है ये नहीं की योग अभ्यास करता है या विवेक करता है इतनी मिर्ची डालकर दे दो चटनी बनाकर खा तो लेगा खा लेगा देश होगा मच्छर काटते हैं तो कष्ट होता है प्रतिकूल में द्वेश होगा पूरा पीछे कहता है द्वेषण कर्वा न योगी चेत द्वेश जो करता है वो क्या योगी है द्वेषण कुर नोगी द्वेष करते हुए योगी नहीं है तो सिद्धांत कहते अविवेगी जो देश करता है वो विवेकी भी नहीं है यदि देश करने वाले योगी नहीं तो देश करने वाले विवेकी भी, भी नहीं है प्रतिकूल सु वृश्चिका जो वृश्चिकादि प्रतिकूल है उसमें द्वेश करने वाला तथा योगित्व में जैसे कहते उस समय योगित्व नहीं मानते हम तो ऐसा यदि कहते विवेकी ना गचान हम उसको विवेक भी नहीं मानते करता है देशम कुर नोगी चेत अभिवेकी अभी देश करता है चेत तो अभिवेकी अभी विवेकवान ऐसे नवती करता विवेकवान नहीं है अविवेकी हे ओ अर्थात व्यवहार काल में देश करता है नहीं करता है तो विवेकी भी अभिप्राय में नहीं करता है समाज व्यवस्था में योगी नहीं करता है ये भी नहीं करता है व्यवहार काल में करता है नवेकिनोर द्वैत दर्शन मस्ती विवेक को तो द्वैत दर्शन होगा योगी तो समाज में स्थित हो जाएगा योग्य दर्शन उसको नहीं यदि तृतीय विकल्प तृतीय विकल्प अभी इसलिए योगी नतिशय भविष्य ये अतिशय योगी को द्वेत का दर्शन ना नहीं होगा विवेक को दर्शन होगा द्वेत का विवेक द्वैत दर्शन केवहार दशा उच्च वो तो अन्य विवेकियों का द्वैत दर्शन होता है व्यवहार काल में कहते हो अथवा विवेक करते समय इस विकल्प आद्य पक्ष कहीं व्यवहार काल में योग योग अभ्यास करता है रास्ता में चलते समय उसको दिखेगा तो समाज में बढ़ते समय नहीं दिखेगा व्यवहार काले नहीं देखेगा तो चल नहीं पायेगा आदि तोगि नोप योगी के लिए समान है दिभ व्यवहारे दमम समाधो ने तद्वन नादे तत्व विवेकिन द्वैत से प्रतिभांत द्वित ऐसी प्रतिभांत व्यवहार द्वो समान योगी विवेक दोनों को व्यवहार काल में समान है समाज होने दी चेत योगी को समाज में द्वैत भान होता है तो तदवत अद्वैत विवेक न न अदत तो विवेकिन विवेक करता है तो भाना नहीं नहीं होगा होता है सभीतदर्शन न समाधि काले नास्ति उच्य चेत यदि कहते चेत्याह कहते तरी दिन विवेकदशायां दर्शन तुल्यम विवेकदशा दर्शन सामने तोगिन सशायाव अद्वैतत्व विवेकन अद्वैत तत्व मित्र श्रुति युक्त विवेचन तो भी तस्मी काले द्वेत दर्शन नास्ती चलते जैसे योगी समाधि काले में योग उसको द्वेत दर्शन नहीं होता है ठीक इसी प्रकार अव्य विवेकिन जो अवैत का विवेक करता है क्या मानता है अद्वैतम ही तत्व श्रुति युक्ति से श्रुति से युक्ति से विवेचन करते हुए विवेकों को विवेकी को भी विवेक में द्वेत दर्शन नहीं होता है प्रथम तदभाव विवेकोगे तो दसम अभाव कैसे होगा ऐसा करने से कहते उत्परी तन अध्याय तदुपादयते आगे अध्याय में प्रतिपादन करेंगे विवक्षते तदस्तानंद नाम के अये ही तृतीयत तिमंद तदस् अद नाम के तृतीय अध्याय विवक्ष्य कहेंगे तृतीय अध्याय अद्वैतानंद नाम आगे आने वाला अध्याय कहेंगे कैसे विवेकि का भाव है भावे सर्वंगलमत मंगल हे उत्तम कहते निगमन करते अति मंगल न्वैता दर्शन सहित आत्मदर्शन वो योगिविष्य शंका करते है जो द्वैत के दर्शन नहीं है जिसको द्वैत का दर्शन नहीं और द्वेत ज्ञान है तो तो योगी है योगी तो ही हो जाएगा शंका करता है पूर्वी सदा पश्य निजानंद मश्य सदा निखिल जगत अर्थात योगी तिचे तर ही भवान। संतुष्टो भवान। सदा संतुष्टो भवान। सदा योगी संतुष्टो निजानंदम पश्य निचिर जगत अ पश्यन अर्थ योगी थी हमेशा ही निजानंद का साक्षात्कार करता है आनंद आत्मस्वरूप का विवेक करता है और निचला जगत को नहीं देखता है तो अर्थात योगी हो गया तो तरी ऐसी संतुष्ट वर्धतां भवान वान वर्धतां खुश हो जाओ हम मना नहीं करते उसको तो योगी को विवेकी कहो कोई आपत्ति निष्ठापत परिहारती तरी वर्धतां भवान संतुष्ट हो करके ओ अध्यायतात्पर्य संक्षिप्य दशे अयतापर्य संक्षेप करके दिखाते हैं ब्रह्मानिधे ग्रंथे मंदनुग्रह सिद्ध द्वितीयध्याय नात्माद विवेचित एक ब्रह्मानंद ग्रंथे मंद अनुग्रह सिद्ध आत्माद विवेचि ये द्वितीय अध्याय ब्रह्मनंद ग्रंथे एक ब्रह्मनंद नमक ग्रंथ में ये द्वितियाध्या मंदा नाम अन्ग्रह सिद्धि सिद्धि के लिए आत्मा विवेचित आत्मा विवेकर के कार गया है, है। ब्रह्मानंदे आत्मा नाम द्वाद प्रकरण समाप्त ब्रह्मे द्वितीय नम द्वित नंदो विवेचि